महाभारत आश्वेधिक पर्व त्रयोदशोध्याय श्री कृष्ण द्वारा मम के त्याग का महत्व काम गीता का उल्लेख और युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए प्रेरणा करना वासुदेव वाच न बाह्यम द्रव्यमुसृज्य सिर्भवति भारत शारी द्रव्यमस्ृज सिद्धिर्भवति वगवान श्री कृष्ण कहते हैं भारत केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती शारीरिक द्रव्य का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है बाह्य द्रव्य विमुक्त यो धर्मो युखम चिषता बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वह तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो द्व्यक्षरस्तु भवेन् मृत्यु त्र्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम ममेति चवेन् मृत्यु चाश्वतम मम अर्थात मेरा ये दो अक्षर ही मृत्यु रूप है और न मम मेरा नहीं है ये तीन अक्षरों का पद सनातन धर्म सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है ब्रह्म मृत्यु तथो राजनात्मन अदृश्य महान भूतानी इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित है ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना न मानना यह भाव ही युद्ध का कारण है इसमें संशय नहीं है सत्वस्य अविनाशोत्व यदि भारत भरीरम भूताना अहिंसा प्रतिपद्यते भरत नंदन यदि जगत की सत्ता का विनाश न हो होना ही निश्चय हो तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा लब्धवा पृथ्वी कृष्णाम सहसावरजंग मम तम से नहीं वह सैम तया सक प्राणियों से ही समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात उस सम्पत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता अथवा वसत पार्थ वन एवं जीवित ममता यश द्रव्य सो मृत्युराशे समर्तते किंतु कुंसी जो वन में रहकर जंगली फलमूलों से ही जीवन निर्वाह करता है उसकी भी यदि द्रव्यों में ममता है तो वह मौत के मुख में ही विद्यमान है वाजातराणाम शत्रुणाम स्वभाव पश्य भारत यन पश्य तद्भुत मुच्यते स महाभयात भारत बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए समझिए ये मायामय होने के कारण मिथ्या है ऐसा निश्चय कीजिए जो माइक पदार्थों को ममत्व के दृष्टि से नहीं देखता वह महान भय से छुटकारा पा जाता है काम आत्मा प्रसंसनते लोके नेहा कामा का चिदस्ती सर्वे कामा मन सोंग प्रभूता ज्ञान पंडित संघरते विचित जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसके संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते हैं कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती है विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं भूयो भूय जन्मनोभ्यास योगा योगी यो सार्गम विचि दानं वेद्यायन तपस् काम्या कर्मा चेदिक्रतमान ध्यान योगा कामेन जो यो नर नारभते विधि यमयते स धर्मो नो धर्मो नियमस्त मूलम् योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है जो इस बात को जानता है वह दान वेदाध्ययन तप वेदोक्त कर्म व्रत यज्ञ नियम और ध्यान योगादि का कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं कर नहीं करता तथा जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है अत्र गाथा कामगेता पुरा विदृणुसक्यमान नोनपायन हंत भूतेन के इस अनुसार इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन किया करते हैं जो काम गीता कहलाती है उसे मैं आपको सुनाता हूँ सुनिए काम का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय अर्थात निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है जो माम प्रदृते हंत ज्ञात प्रहरणे बलम तस्म प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्याम जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्रबल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ यो मृतते हम तुम यज्ञ दक्षिण जंगमेह धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भ जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का प्रयत्न करता है उसके चित्र में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योगियों में धर्मात्मा यो मृहतते नृत्यम वेद वेदांत भूतात्मा साधर ही स्थावर जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे मिटा देने का सदा प्रयास करता है उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता हूँ यो मते प्रेतते हन्तुम धृत्वा सत्य पराक्रम भाव भवाम सच स चब बुद्ध्यते जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतना घुल मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता यो मृतते प्रेतते हन्तुम तपसा संसत व्रत तत तपस तस्थ पुनः प्राप्त जो कठोर व्रत का पालन करने वाला मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूँ यो मृते हम हं तुम मोक्ष पंडित मोक्ष हता हसाछ अवध्य सर्वभूतान अहमे कनातन जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है उसके जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बंधा हुआ है यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ तस्मा काम यग विविध धर्मे धर्में कुरहाराज त्रेस भविष्यति अतः तो महाराज आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए वहाँ आपकी वह कामना सफल होगी जजस्वाज में धे न दक्षिणावता अन्य स विविध यज्ञ समृद्धाप्त दक्षिण माते व्यस्था माते व्यथातु निहितान बंधुन् व्याख्या पुनः पुनः न सख्या से पुनर्द्रष्टुम ये हता अस्मिन ऋण आ विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अनान्य समृद्धशाली यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए इस सम्रांगण में जिनका वध हुआ है उन्हें आप फिर नहीं देख सकते सत्विष्ट महायज्ञ ही समृद्धि दक्षिण ही की पराम प्राप्त गतिम गति इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे इस श्री महाभारत में अधिक कृष्ण धर्म संवाद त्रयोदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व के श्री कृष्ण और धर्मराज युद्व का संवाद विषयक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ